तलवकार के देख रहे थे। संबंधी ये उपासना कहा गया ब्रह्म संबंधी उपासना ब्रह्म का उपासना करें कैसे जैसे विद्युत सक्रिय एक बार चमक करके फिर चली गई इसी प्रकार की और दूसरा है जैसे चक्षु का निमिलना हो जाता है ये दो को आधार बना करके ब्रह्म का चिंतन करना है ब्रह्म इसी प्रकार के गुण वाला है आगे कहते हैं मंत्र एक सौ दो पृष्ठा में है पहले मंत्र देख लेंगे अथा अध्यात्म यदत गनो चैतद उपस्मृत्य भीक्षण संकल्प अथ अध्यात्म आधिदैविक उपासना के अन्तर कहते हैं कि अध्यात्म संबंधी उपासना गच्छति गछतिव मन गव एक ब्रह्म इस ब्रह्म को मन गर्थात तद प्राप्त तदाकार वृत्ति वाला हो जाता है तो यहाँ कोई गच्छति जैसा गैसा ग्राम गच्छति जैसा कर्तृकर्म भेद रहता है यहाँ इस प्रकार कर्तृकर्म भेद नहीं है गतिथती तद मन तदाकर हो जाता है जैसे कहते हैं मनो पर्वत गति तो मनो पर्वतम मनोपर्वतम मनो पर्वताकार हो जाता है अर्थात पर्वताकार वृत्ति होगी इसी प्रकार के मनो ब्रह्मा मनोब्रह्म मनो ब्रह्माकार हो जाना अनेक अन मनसा च एक ब्रह्म उपस्मरती ब्रह्म का स्मरण करता है अभीक्षण अभीक्षण अर्थात बार बार करता है पुनः पुनः हर संकल्प संकल्प अर्थात ब्रह्म विषयक संकल्प यहाँ संकल्प अर्थात स्मृति में भी ये ब्रह्म का व्यंजन होता है कोई भी अंतकरण का ज्ञानकार वृत्ति होगी तो उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब हो जाएगा रो कहते हैं तो स्मृति में भी ये ब्रह्म व्यंजित तो हो रहा है अर्थात प्रकाशित तो हो रहे है एक तो मनोतदाकार हो रहा है ब्रह्माकार हो रहा है और मनो ब्रह्माकार नहीं हो रहा है अन्य कोई आकार हो रहा है उसमें भी प्रतिबिंबित हो रहा है भाष्य देखेंगे एक पृष्ठ में अथवा अनंतरम अध्यात्म अनंतरम अध्यात्मम यहाँ तक तो मंत्र हो गया अथ अथ का अर्थ कह दिया अध्यात्मम अध्यात्म। अर्थात आत्म विषय अध्यात्म उचित वाक्यशेष अथ अध्यात्मम ये मंत्र है आगे कहते हैं भाष्यकार कि उच्यते ऐसा अन्वय जोड़ना है वाक्य शेष वाक्य शेष उसको कहते हैं जो की साक्षात वहाँ वाक्य में उपलब्ध नहीं है कि अध्याय करके जोड़ करके अर्थ लगाना पड़ता है उसको कह जाते हैं वाक्यशेष अर्थात वाक्य शेष अंश वाक्य का और अंश जोड़ना है अभी अध्यात्म विषय को उपासना कहा जाता है या या का अर्थ कहते हैं समाचार कैसे कहेंगे ये ब्रह्मना। जैसा ब्रह्म का लक्षण कहा गया पूर्व मंत्र में गर्थ प्राप्त प्राप्तोति ईव का अर्थ कहते हैं विषयी करोति इव वास्तविक विषय नहीं करता है विषय करोति इव न पुनर्विषयी करोति वास्तव विषय नहीं कर लेता है इसलिए कहते हैं विषय करोति तो विषय नहीं करता है फिर विषय करोति तीव इसका अर्थ होता है जैसे घट का ज्ञान होने के लिए पंचदशी जब हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं कि घट का ज्ञान होने के लिए वहाँ वृत्ति व्याप्ति होगी न फलव्याप्ति दोनों ही हो जाएगा वृत्ति व्याप्ति व्याप्ति संबंध वृत्ति का व्याप अर्था वृत्ति का संबंध हो जाना वृत्ति का संबंध हो जाना वृत्ति तदाकर हो जाना घटक के साथ वृत्ति का संबंध हो, हो गया इसका घटना तो तो तदाकर हो गया तो अज्ञान नाश हो गया तभी अज्ञान नाश हो जाने के बाद भी अभी घट प्रकाश होने के लिए वो वृत्ति में चिदाभाष रहता है और चिदाभाष घटक को प्रकाश करेगा इसको कहा जाता है चिदाभाष को कहा जाता है फल अभी फलों का संबंध घट के साथ होगा होने से घट प्रकाशित तो होगा जैसे कहते हैं आलोक का संबंध घट के साथ होगा तो घट प्रकाशित तो होगा इसी प्रकार की चिदावास का संबंध घट के साथ होगा तो घट प्रकाशित तो होगा अर्थात तो साक्षी को घट का अनुभव हो जाएगा तो इसको कहते हैं फलव्याप्ति तो घट विषय में वृत्ति भी है फलव्याप्ति भी है वृत्ति क्यों है कहते हैं अज्ञान था उसका निराकरण किया फलव्याप्ति क्यों है घट जड़ है तो स्वयं नहीं प्रकाशित हो जाएगा इसलिए अन्य कोई प्रकाशक चिदावास आकर घट को प्रकाशित करेगा ब्रह्म का विषय में दृष्टांत में देने के लिए जैसे अंधकार में दीप हो है दीपो के ऊपर घट रखा गया अभी वो दीप को देखने के लिए हमको घट को हटाना पड़ेगा तो घट मान लीजिए कि अज्ञान हट गया आगे फिर दीप को प्रकाश करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि दीप स्वयं प्रकाश है इसी प्रकार की ब्रह्म में अज्ञान है अज्ञान नाश हो जाएगा जो वृत्ति व्यापी हो जाएगी अर्थात अदाकार वृत्ति हो जाएगी ब्रमाकार वृत्ति हो जाएगी तो अज्ञान नाश हो जाएगा ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से और फलव्याप्ति आवश्यक नहीं है ब्रह्म स्वयं प्रकाश अर्थात आप ही हो तो अभी अज्ञान क्या है हम मानते हैं कि हम ये है हम वो है वो है ये सब ग्रस्त हुआ है तो जब ये अज्ञान हट जाएगा अर्थात ये सब उपाधि हट जाएगा कहते तो मैं तो मैं ही हूँ तो यहाँ अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है स्वयं का ज्ञान होने के लिए फलव्याप्ति नहीं है इसलिए कहते हैं विषयी करोती इव न पुनर्विषयी करोती विषय करोती इव अर्थात वित्तीय तो होती है किन्तु न पुनर्विषय करोती अर्थात फलव्याप्ति नहीं होती अच्छा मनसो अविषयत्वात ब्राह्मणो मनसो अभिषेत्वात ब्रह्मणो अभी मनसो क्या विवृक्ति हो जाएगी ष्टी अविषयत्वात आगे ब्राह्मणो क्या विवृक्ति है ब्राह्मणों में ये भी ष्टी है तो देखिए ब्राह्मणो अविषेत्वात हुआ और मनुष्य अविषयत्वात हुआ तो अभी एक कर्ता हो गया एक कर्म हो गया इसमें कर्ता मनुष्यो भी ष्ठी है और ब्राह्मणों भी ष्ठी है कर्ता कौन हो जाएगा कर्म कौन हो जाएगा मन so, तो मन का विषय नहीं है और ब्रह्म स्वयं विषय नहीं बनता ब्रह्मनो अविषयत्वात तो ब्रह्मनो अविषयत्व ब्रह्म में ष्ठी हटा देने से ब्रह्म अविषय ष्ठी जो ब्रह्म में आया है वो अविषयत्व इसके साथ संबंध है और मनो का अविषयत्वात यहाँ इस प्रकार मनुष्य अविषयत्वा ष्ठी हटा देने से मनो अविषय नहीं है मन तो यहाँ करता लोग से बुद्धिमान अतः तो मनो न मनो न गचति अर्थात तो मनो इसको विषय ग्रहण नहीं कर पाएगा वास्तविक जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी मनो उसको विषय विषय घट को जो जानता है मनो कहेगा अयम किंतु जब ब्रह्माकार वृत्ति होगा अयम ब्रह्म इस प्रकार की नहीं होगा अहम ब्रह्म होगा इसलिए उसका विषय नहीं करता है कहा जाता है ये नाह मनोमतम इस उपनिषद का है यन मनुषा न मनुते योमतम यन जो मनो के द्वारा विषय नहीं बनता है और अपितु ये न मनो मतम इति आहु जिसके द्वारा मनो विषय होता है तदेव तदव ब्रह्म तो उपासते हम जिस चीज को उपासना करते हैं चाहे शिव जी माने भगवान विष्णु माने चाहे गंगा जी माने आकाश माने किसको माने वो ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की यह सब उपनिषद हमको बताते हैं हमसे भिन्न है तो वो ब्रह्म नहीं है उक्तम गच्छतिव मनस मनस्वाद ग एक नव आध्यात्मिकम्यम उत्या आह गच्छती मन ग्रम्हो को अर्थात तो मन ब्रह्मो के साथ आध्यात्मिक ठीक है वो भी चलेगा आध्यात्मिकम्य ताद्मि... आध्यात्मिक तादात्म्य अर्थात एक रूपो यहाँ हो जाना आध्यात्तात्म्य कहने ताद से थोड़ा अच्छा था आध्यात्मिकता आध्यात्मिक उत्या कृत्य का अर्थ स्वीकृत्य स्वीकार करके तो, मनो गच्छति गास्तविकता तो नहीं जाता है क्योंकि मनुष्य अपनी मनस्वात्म अर्थात तो मन का कार्य होता है बाहर विषय को जानना और मन का मन हो गया है साक्षी ब्रह्म अर्थात वो मन को भी विषय करेगा बाहर विषय मन के द्वारा प्रकाशित होते हैं प्रकाशित होने का अर्थ ज्ञान का विषय बनना घटो फटन आध्यासिक ना से थोड़ा ठीक था आध्यासिक तादात्म्य अर्थात मन और ब्रह्म ये दोनों वास्तव एक हो जाएंगे नहीं होगा मन तो अध्यस्त है इसलिए आध्यासिक आत्मा तदरूप हो जाना कियेगा की सर्प रजु रूप ही है कह दिया जाएगा तो वास्तव हो जाएंगे भिन्न सत्ता में वास्तव ऐक्य नहीं हो तो जाएगा अलग अलग सत्ता हो गया सर्प हो तो गया प्रातिभाषिक रजु हो गया तो व्यावहारिक तो ये तो दोनों तो तो में कभी ऐक्य वास्तविक ऐक्य नहीं होगा इसी प्रकार की मन की सत्ता क्या है व्यावहारिक और आत्मा पारमार्थिका। ये दोनों में वास्तव ऐक्य नहीं होगा इसलिए कहा गया कि आध्यासिक ऐसे आध्यासिकोप होकर के एक मान लेते हैं ठीक है अहम ग्रहेण एवं एक तद कर्तव्य अभिप्रत्य आध्यात्मिक ब्रह्म रूपम आह ये जो अभी मन को विषय ब्रह्म को विषय करता है मेरा मन अर्थात तो ये एक मन है और वो मन वो ब्रह्म को विषय करता है मैं तो एक अलग हूँ मन एक अलग है और वो विषय करता है उसको इस प्रकार की नहीं है जैसे हम घटो को देखने का समय में मैं अलग हूँ चक्षु अलग है और चक्षु घटो को विषय करता है ये जितना स्पष्ट आता है तो मैं अलग हूँ और मनो अलग है और मनो ब्रह्मो को विषय करता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मनो के साथ आदत में तो रहेगा जब कोई क्रिया करने जाएगा तो मन के साथ सटेगा तो सटने से कहता है कि मैं मन मैं ही ब्रह्मो के ब्रह्मो को जानता हूँ इस प्रकार अर्थात ये प्रमाता मनो सब एक होकर के रहेंगे जब घट को देखता है प्रमाता अलग है चक्षु अलग है घट अलग है तीन अलग हो जाएगा किन्तु जब ब्रह्म का विषय में तो ये प्रमाता मनुष्य वो एक ही होकर के ब्रह्म को विषय करना अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा इसको कहते अहंग्रह अर्थात अहम ब्रह्म इस प्रकार होगा अयम घटा भिन्न ज्ञान होगा ब्रह्मे न्ञान अहंग्रह उपासना जहाँ कहते हैं अर्थात मैं ही वो हूँ अगर कोई विष्णु भगवान का भी अहंग्रह उपासना करता है अर्थात मैं ही विष्णु हूँ इस प्रकार की मान करते भाष्य में आत्मूतत्वाच ब्रम्हणस तत्समी इति वर्ततस्मती अनना मनसा एक विद्वास्म तस्में ब्रह्म आत्मभूत आत्मूत अर्थात मन का वास्तवस्व आत्में आत्मूतः ब्रमण तत्समी मनो वर्तत इसलिए ब्रह्मा समीप में माना रहेगा जैसे कहा जाएगा ये घट का वास्तव स्वरूप क्या है कहेंगे मिट्टी तो ये घट किसका नजदीक में रहेगा मिट्टी का नजदीक में रहेगा इसी प्रकार की भी कहते हैं तो ये ब्रह्म अर्थात मन का वास्तव स्वरूप ब्रह्म है इसलिए यह मन ब्रह्म का समीप में ही रहेगा यदि उपस्मृति उपस्मृति अर्थात उसका स्मरण करता है मन ब्रह्म का स्मरण करता है यदि अने मन सात ब्रह्म गच्छति इति उपस्मरति इस मन के द्वारा ब्रह्म तो जो विद्वान का उपासक अर्थात तो ये विचार मार्ग वाला नहीं है अर्थात तो ये तो उपासना करता है क्यों कह दिया गया था टीका में अहंग्रह उपासना करेगा जो विचार मार्ग में नहीं चल पाता है वो उपासना करे यस्मात क्योंकि ये उपासक अहंग्रह उपासना करता है मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार मेरा मन ही ब्रह्म का सर्वदा स्मरण करता है इस प्रकार जो चिंतन करता है तस्मात ब्रह्म इति गति ये मन ब्रह्म को जाता है जाता है अर्थात हो जाता है अभीक्षण उनका अर्थ कहते हैं पुनः पुनः बार बार करता है संकल्प ब्रह्म प्रेषित मनस आगे दिया मंत्र में अंतिम दिया संकल्प अभीक्षण संकल्प संकल्प अर्थात ब्रह्म प्रेषित मनस ब्रह्मण प्रेशित मन और क्या करता है मन यही ब्रह्म तो विषय का संकल्प करता है अतः उपस्मरण सकलिंग ब्रह्म मनो अध्यात्म भूत इति अभिप्रा उपस्मर संकल्प सकल उपस्मरण अर्थात स्मरण करना ब्रह्म का संकल्प तद विषयक संकल्प अर्थात ब्रह्म का ही स्मरण हो इस प्रकार की यह सबके द्वारा लिंगै ब्रह्म उपास तो ये सब लिंग लिंग अर्थात तो जैसे कहते हैं कि हमको पर्वत में बन ही नहीं दिख रहा है किंतु तो धूम दिख रहा है तो धूमो को हम कहते हैं लिंगम लिंगम का क्या व्यक्पत्ति देते हैं लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम इसी प्रकार की ये हमारा अंतःकरण की वृत्ति चलते हैं कुसंकल्प होता है कुस्मरण होता है और हमको पता चलता है कि ये चलता है कहते हैं यही लिंग है कि ये ब्रह्म प्रतिबिंबित तो होता है जैसे कहते हैं हमको आकाश का बिंग सूर्य नहीं दिख रहा है किंतु सामने में जो दर्पण है वो पूरा प्रकाशमान है तो ये दर्पण प्रकाशमान होना ये लिंग हो गया कि आकाश में सूर्य विद्यमान है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं उपस्मरण संकल्पिर लिंग ये जो स्मरण हो रहा है संकल्प हो रहा है ये सब लिंग है इसका कहते हैं ब्रह्म का लिंगेर ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम ब्रह्म मनो अध्यात्म मनो अध्यात्म भूतम ष्ठी ये सब लिंग के द्वारा ब्रह्म उपास्यम और ब्रह्म कैसा है मन का अध्यात्म भूतम मन का अध्यात्म मन का स्वरूप है मन का स्वरूप हो गया ब्रह्म ये ब्रह्म का उपासना करना है और ब्रह्म व्यंजित हो रहा है ये हमारा जो स्मरण और संकल्प स्मरण संकल्पात्मक वृत्ति में ब्रह्म व्यंग्य हो रहा है इसी प्रकार की हमको चिंतन करना है और ये चिंतन अहम उपासना होगा अर्थात में ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की अच्छा आगे ये मंत्र पूरा हो आगे 31 मंत्र देखिए 106 सौ छ पृष्ठा में तद्धा तद्धा तद्धा तद्धा नाम तद्धा नाम है दूसरा उपासना कहते हैं तद तद्दन नद्वन उपासित स यद वेद अभिहन सर्वाणी भूतानी पूर्व मंत्र में जो विचार हो रहा है ब्रह्मा ओ ब्रह्म ह हर्थात अर्थ में तद्वनम वनम अर्थात वाषनियम वो जो ब्रह्म है वो वाशनियम उसका नाम हो गया तद्वनम तद आगे समाज देंगे वो ब्रह्म है, और बांचनियं। बांचनियं सभी उसको चाहते है इस प्रकार के ये ब्रह्म वो सभी उसको चाहते है तदवन नाम उसका नाम हो गया ब्रह्म का नाम हो गया तदवनम तो जिसका जो नाम हो गया उसी अनुसार हम उनका उपासना करें तो तदवनम इतिव्यम अर्थात ब्रह्म सभी के द्वारा चाहोनिय हिंदी संस्कृत मिला दिए हम और प्रत्येक चाहो से कर देने से क्या हो जाएगा तो उसका अर्थ आप लोग जो समझना है समझा ब्रह्म सभी उसको चाहते हैं इसी प्रकार की, तो की उपासित वास्तविक हम उसी को चाहते हैं जो हमारा प्रिय होता है प्रिय हमारा कौन होता है जिसके साथ हमारा भेद नहीं रहता है जहाँ भेद जाए, रह जाएगा वो हमारा प्रिय नहीं होगा हम उसको चाहेंगे नहीं तो जहां भेद नहीं रहा अर्थात हमारा आत्मा उतना दूर तक फैल गया ये तो हमारा बुद्धि काम जब करती है तभी हम कहते हैं हमारा आत्मा वहां दूर तक फैल गया तो वास्तविक तो देखिए, हम किसी आदमी को प्रेम करते हैं, अर्थात कहते हैं कि ये हमारा प्रिय है ये क्यों है हमसे भिन्न मान करके हम उसको प्रिय कहते हैं ना हमारा आत्मा वहां तक फैला है बोल करके प्रिय कहते हैं जहां हमारा आत्मा फैला नहीं विस्तारित तो नहीं हुआ है तो हम कभी उसमें प्रेम रखेंगे नहीं रखेंगे वास्तविक तो हम वो व्यक्ति को प्रेम कर लेना वो व्यक्ति में जो हमारा आत्मा की विस्तार हुआ है उसको प्रेम करते हैं आंती में वही है पंचदशी आरंभ करेंगे पढ़ना तो देखेंगे नवम श्लोक से आरंभ हो जाएगा तो तत्प्रेमात्मा तत्प्रेमात्मि अन्यर्थम नन्यार्थम आत्मनि अतस्त परम प्रेम परमानंद आत्मन अर्थात हम केवल अपने आप को ही प्रेम करते हैं यह बात थोड़ा विचार करने से ही लगेगा और जब हमारा यह परिच्छित भाव हट जाए हम व्यापक हो जाए तो जगत में सर्वत्र हमको प्रेम का भान होगा प्रेम शब्द का अर्थ होता है प्रियत्व तो सर्वत्र हमको प्रियत्व का भान भान होगा अस्थि भाति ये तो हमको सर्वत्र पता चलता है ये प्रिय जो ब्रह्म का तीसरा अंश क्यों भान नहीं हो रहा है यही परिचिन्न ये मेरा है वो मेरा नहीं है अगर हमारा ये परिचिन भाव हट जाएगा व्यापक हो जाएगा सर्वत्र तो वही आत्मा हो जाएगा फिर प्रेम सर्वत्र होगा चलिए यहाँ कहते हैं वही आत्मा सभी के द्वारा वांछनीय है सभी चाहते हैं उसी को प्रेम करने के लिए स य एत एवंग जो इस प्रकार की जानता है जानता है तो उपासना करता है ह एन सर्वाणी भूतानि अभिसमांति जो जिसमें श्रद्धा प्रेम रखेगा वो इसको फिर श्रद्धा प्रेम करेगा ही करेगा इसलिए ये व्यक्ति जो की सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर रहा है सर्वत्र अर्थात ब्रह्म ही हमारा वांछनीय है जिसको इस प्रकार बुद्धि रहेगी सभी भूत इसको मतलब सभी भूतों के लिए ये भी हो जाएगा इसलिए महापुरुष लोग सभी का प्रेमास्पद बन जाते हैं अभी का अन्वय हो जाएगा सम्बान शि अभि सम्बान शि अभी, अभी यहाँ दूर में है ते प्राग धातु हो हर छंदी छे आगे देवीता छंद में तो ये पर में भी रह सकते हैं उपसर्ग नहीं तो लोक में तो ते प्राग धातो धातु प्राग एव उपसर्गा किंतु छंद में परमे हो जाएंगे और छंद में ही व्यवहित तो हो पाएंगे लोक में भी व्यवधान नहीं हो पाएगा भाष्य में अध्यात्मम उपासने गुणों विधीये अभी अध्यात्म उपासन में और गुण विधान करते हैं तय तस्मण तद तद तद्वन ये मंत्र है तहला गया तद तदर्थ तद्र जो तद्ध है अभी तद्ध का उत्तर देते हैं अर्थात तद का अर्थ हो गया ए तद आगे है तदवनम तदवन तो का अर्थ कहते हैं तच्च तदवन च जैसे कहते हैं नीलम से तदम च बीच में एक तद लगाते हैं झोड़ने के लिए दोनों को इसलिए कहते हैं तच्च तदवन च तच अर्थात जो तदवन से तद पद से ब्रह्म आया था अर्थात तद ब्रह्म वनमच अर्थात तत् परोक्ष वनम तद शब्द परोक्ष में जाता है ना अपरोक्ष में जाता है तद परोक्ष भी जानिया तो वो जो परोक्ष ब्रह्म है वो संभजनियम उसी का ही भजन करना चाहिए टीका में बन शब्द का अर्थ भजनियम संभजनियम भाष्य में कहते हैं वनम अर्थात संभजनियम क्यों टीका में कहते हैं आचार्य भाष्य में कहें बनतेमण तस्मा तदन नाम बनते है ये कहाँ का रूप हो जाएगा भगवतेर अह भगतर वहां क्या अभिव्यक्ति है ष्ठी इस प्रकार की वनते है वनतः अर्थात तो वन धातु का क्या यहाँ परिभाषा क्या लगा एक स्त्रीपो वार्तिक है ना एक स्थिति धातु निर्देश है स्त्री प्रत्यय क्या वनतः तत्कर्मण है तत्कर्मण अर्थात तो भजन कर्मण इसलिए बन धातु का अर्थ सम नियम कर दिए भजन कर्मण अर्थात तो भजनार्थ का जैसे कहते हैं भू धातु सत्कर्मण अर्थात सत्ता भू धातु का अर्थ है कर्म अर्थात विषय अर्थ इसी प्रकार की यहाँ धातु का अर्थ हो गया भजनम तस्मा तदवनम नाम इसलिए ब्रह्म का नाम हो गया तद्वनम टीका में बन संभन धातु हो संभ्य रूपम बनम संभनम ये धातु हो गया अर्थ निर्देश कर इसलिए धातु हो इति रूपम <coughs> तो तो प्रसिद्धम न ये जो जंगल है बन उसको यहाँ नहीं लेना है नहीं तो ब्रह्म क्या हो जाएगा अरण्य हो जाएगा हाँ तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए अरण्य जाना है किन्तु अरण्य ब्रह्म नहीं, नहीं है ब्रह्म प्राप्ति के लिए अरण्य जाना है अर्थात अरण्य शब्द का व्याख्या देते है शास्त्रकार लोग जहाँ संसार विषय बुद्धि वाले व्यक्तियों का उपस्थिति न हो वही अरण्य है और इसी दृष्टि मतलब ये लक्षण के अनुसार संसारियों का उपस्थिति जहां न हो वो वनम है ये लक्षण के अनुसार ये कैला शास्त्रों का बाउंड्री ये वन है इसलिए इसको बन रखा गया ताकि ये वनों में ही ये उपलब्धि होती है ब्रह्म ये शहर में नहीं हो जाएगा तो, संसार ही मतलब वो बुद्धि वाले लोगों के साथ ज्यादा ये व्यवहार करेंगे तो फिर ये काम घटने वाला नहीं है तो न में। ही नाम। ये गौण नाम गौण नाम टीका में कहते हैं अवयव शक्ति लभ्यम न रूढ़िया समुदाय शब्द का अवयव से एक अर्थ आता है और रूढ़ी से एक दूसरा अर्थ आता है जैसे कहेंगे कि उद्भिद उद्भिद एक याग का नाम है और उद्भिद का इति उदिन्नति भूमि को विधारण करके जो निकलता है उसको उद्भिद कहते हैं हो गए यहाँ हम अवयव का अर्थ निकाल करके उसका कहते हैं योगिक अर्थ अर्थात अर्था प्रकृति प्रत्ये विवाह करके कहते हैं उद्भिद शब्द का अर्थ हो गया वृक्ष और उद्भिद शब्द का अर्थ है रूढ़ी अर्थ भी है नाम हो गया है उद्भिदा यज पशु इस प्रकार कहते हैं क्या हाँ चित्रया तो है चित्रयाजित तो उद्भिदा उद्भिद भी है चित्रया तो पशु काम वो उसका दिया है कहां दिया है वो जहाँ अधिकार का भी चल रहा है उद्भिदा यजत तो पशु काम ये भी है क्या एक ही कर्म से रोटी खाने से पेट भरेगा चावल खाने से पेट नहीं भरेगा भरेगा तो केवल चित्रया योजित पशु काम उद्विदा से नहीं होगा तो होगा ये अन्य अन्य उपाय है समान समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य उपाय है केवल एक ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य उपाय नहीं है वो हो गया ब्रह्म उसका एक ही मात्र उपाय है ज्ञान होने से प्राप्त होगा बाकी सबके लिए नाना उपाय हैं अवयव शक्ति लभ्यम अर्थात प्रकृति प्रत्यय विचार करके जो अर्थ निकाला जाता है उसको कहा जाता है गौण और रूढ़ी अर्थात समुदाय शक्ति वहाँ प्रकृति प्रत्यय विचार करके नहीं लिया जाता जैसे गौ हो गौ प्रातिपति का कैसे होगा गमे डोह हो। तो डोह कर्ता अर्थ में होता है अर्थात तो गम धातु का जो करता होगा अर्थात ग्छती गौ हो तो गछती अगर कुकुर ग तो फिर हमें कुकुर को कह देंगे गो कह देंगे नहीं कहेंगे तो इस प्रकार के अर्थात रूढ़ी अर्थ वहाँ व्यवहार करते हैं। समुदाय शक्ति है। वहाँ अवय में शक्ति नहीं है समुदाय में शक्ति है भाष्य में तस्मत अन गुणे न तदनम उपासित इस गुण से बन का तदवनम यह गुण से ब्रह्म का उपासना करना चाहिए स यह कचिद एक तथोक्तम एवं यथोक्तन गुणे नदेन नामना अभिधेय ब्रह्म वेद उपास स यह कसिद कोई भी एतद जो कहा गया क्या कहा गया एवं यथोक्तुणे न जो गुण कहा गया गुण कहा गया तद नामना ब्रह्म का उपासना करे ब्रह्म तो जो उपासना करता है ब्रह्म कैसा है सभी के द्वारा जो चाहो का विषय है वही ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना करे तस्यत फलम उचित उसका फल कहा जाता है क्यों कहते हैं संसारी बुद्धि जब तक है फल नहीं सुनेगा तो प्रभुत नहीं होगा तो प्रयोजन अनुद्देश्य सुनाएंगे बाकी भी सुनाएंगे कैसे प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते और संसारी कहेंगे संसारी कोई अपने आप को मंदो मानेगा महाबुद्धिमान है हम प्रयोजन नहीं दिखेगा तो क्यों प्रवृत्त होगा इसलिए पहले प्रयोजन करना पड़ेगा आध्यात्मिक मार्ग में कह दिया जाएगा प्रयोजनों को उद्देश्य करके अर्थात ये करेंगे तो ये फल मिलेगा वो छोड़ देना जो गुरु कह दिए जो शास्त्र कह दिया वो चलना है प्रयोजन बुद्धि रखकर के चलना ये बुद्धि अलग है यहाँ तक तो निर्देश पालन कर देना शास्त्र का आचार्य का गुरु का निर्देश पालन करना बुद्धि अलग होना है और हम निर्देश क्यों पालन करते हैं परमात्मा प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य उतना ही होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति फल कहा जाता है क्योंकि उपासना करता है, है। अभी संसारी बुद्धि थोड़ी है सर्वाणी भूतानी एनम उपासकम अभिसम्वां सती यह अभिस भजनतेम त्य ऐसा ठीक है पर स्मे त्य ठीक है सर्वाणी भूतानी सभी प्राणी इस, इस उपासक को अभिसम बांशंती अर्थात यह अभि भजन्ते यह लोक में उस उपासक को सभी लोग चाहेंगे कैसे अर्थात हम उसके जैसा हो जाएं उनके पास रहें उनके उनसे सीखें इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है सेवनते है सेवा करते है यथागुण उपासना में फलम त फल ऐसा ही होगा जैसे उपासना करेगा जो गुणों को मान करके उपासना करेगा फल वैसा ही होगा इसके लिए शास्त्र में दृष्टांत दिया जाता है भ्रमर कीट अन्याय तो कीट अगर भ्रमर का चिंता करेगा तो फिर भ्रमर जैसा हो जाएगा अगर हम चिंता करेंगे उस महापुरुष का चिंता करेंगे भगवान का चिंता करेंगे धीरे धीरे वो सब गुण हमें आएगा जैसे उपासना करेगा ऐसा ही होगा ये मंत्र पूरा हुआ आगे मंत्र देखिये एक सौ में है एक सौ में उपनिषदं भो उपनिषद उपता इति तो उपनिषदं तो भो ब्रूह इतना सुनने के बाद पूछते हैं अभी उपनिषद हमको कहिए कहते है। हैं उपता तो उपनिषद कह दिया गया और बावत बा उसके साथ अन्य हो गया त तो उपनिषदं अब्रूम अर्थात अभी और उपनिषद कहेंगे अब्रूम लुंग का रूप है किन्तु अर्थात बक्षामी इस प्रकार की लिट में लेना है अर्थात आत्म विषय को उपनिषद कह दिया गया साध्य विषय को उपनिषद कह दिया गया साधन विषय को उपनिषद कहा जाएगा ये साध्य आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए उस विषय का अर्थ बख्मी बख्श्या क्या रूप हो जाएगा बक्ष्यामह अब्रूम बहुवचन का रूप है बख्सा उपनिषदम भो ब्रूही भाषा में भो ब्रूही इतिहा अपि उपनिषदि शिष्येण उक्त आचार्य आह शिष्य पुस्तक है उपनिषद हो ग्रूह उक्ताया उपनिषद शिष्य को उपनिषद कह दिया गया फिर वो पूछता है शिष्येण उक्त आचार्य शिष्य के द्वारा ऐसा कहा जाने से आचार्य कहते हैं उक्ता कथिता ते तोभ्यम उपनिषद आत्मोपासन च उपनिषद अर्थात ज्ञान ज्ञान अर्थात जो आत्म विषय का आत्मतत्व निर्धारण और उपासना ये दोनों तो कह दिया गया यहाँ उपनिषद अर्थात ज्ञान का विचार हो गया और उपासना भी कह दिया गया अधुना ब्राह्मी वाव ते तुभ्यम ब्राह्मण ब्राह्मण जातेर उपनिषदम अब्रूम बक्ष्याम इत्यर्थ अभी और उपनिषद कहेंगे वो उपनिषद क्या है अधुना ब्राह्मी वाव उपनिषदम ब्रह्म विषय उपनिषद तुभ्यम तुमको कहूंगा ब्राह्मणो ब्राह्मण जातेर उपनिषद ये ब्राह्मण जाति का उपनिषद ब्राह्मण जाति अर्थात मुमुक्षु जो यहाँ साधक है उसको कहा जाता है उसका ये उपनिषद अर्थात साधक के द्वारा अनुष्ठेय ये कहा जाएगा अभी जो उपनिषद कहा जाएगा ये अनुष्ठेय अर्थात करना है उससे पहले जो कह दिया गया वो तो जानना है ज्ञान विषय को उपनिषद कह दिया गया अभी कर्म विषय करता तो वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा अभी अर्थात साधन चतुष्ट में कमी है तो इसको भरना पड़ेगा साधन चतुष्ट कमी नहीं है तो ज्ञान विचार में ही हमको ज्ञान हो जाना चाहिए था ब्राह्मण जातेर उपनिषदम जातेषद्रम टीका में कहते हैं ब्राह्मण जातेर उपनिषदम द्वारा जो अनुष्ठान योग्य है अनुष्ठान करना चाहिए सात नंबर टिप्पणी हाँ ब्राह्मण जाति अठेयम सत्वाधिक्राह्मण सुखाषेय ये साधक मात्र के लिए अन्षेय है और जहाँ तक तो ये वर्णा समय विभाग सब ठीक ठीक था ब्राह्मण सत्व, सत्व गुण अधिक वाले होते हैं इसलिए उनके लिए तो ये अनुष्ठान करना ही करना है क्योंकि ब्राह्मण शरीर मिला और ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुआ तो महान लिंदा का विषय आगे पठोपनिषद आएगा अब देखेंगे वहां टिप्पणी में जहाँ आएगा वहाँ विचार कर लेंगे ब्राह्मण जाति अर्थात साधक बन गया कपड़ा बदल गया तो बुद्ध ब्राह्मण मतलब बुद्ध ब्राह्मण निश्चित ब्राह्मण है कपड़ा बदला और ब्रह्म नहीं हुआ तो महान निंदा का विषय है इसको हमेशा याद रखना है हम कपड़ा बदल बदलिए क्या करने के लिए और क्या कर रहे हैं ये बुद्धि स्पष्ट हमेशा रहना चाहिए नहीं तो महान निंदा ये बाहर का लोग निंदा करे ना करे प्रशंसा करे उसका कोई मतलब ही नहीं है हमारा अंदर में वो होना चाहिए अपने आप को निंदा होना चाहिए हम क्यूँ इसमें आगे और नहीं हो रहा है कार्य ब्राह्मण जाति अनुष्ठे विद्याम विद्याम अर्थात आत्मज्ञान साधन भूतान साधन चतुष्ट इसका तो अनुष्ठान करना ही करना है भाष्य में बक्ष्याम अब्रूमो का अर्थ बक्श्याम हो इसका अर्थ कहते हैं बक्ष्यती ही आगे मंत्र में कहेंगे ब्राह्मी न उगता ब्राह्मी अर्थात तो साधन जो है जो अनुष्ठान करना है वो अभी तक नहीं कहा गया और उक्त तो आत्मोपनिषद जो ज्ञान कांड है वो तो कह दिया गया ज्ञान कांड का विचार हो गया उप, उपासना का भी विचार हो गया अभी जो हमको साधन और हासिल करना है उसका विचार उसके आगे कहेंगे तस्मान न भूताभिप्राय इति अयम शब्द मंत्र में कहा गया अब्रूम अब्रूम लुंग का रूप हो लुंग भूत अन्यतन अद्यतन भूत में होगा लुंगतन भूत सामान्य कह देते है तो इसलिए यहां जो अब्रूम शब्द तो है लुंग तो तो practice practice <Republic audio> अच्छा, ये लुंग का अभ्रूम लुंग नहीं होगा ये तो लंग है लुंग में तो वोचादेश हो जाएगा वहां तो अवोचाम हो जाएगा अच्छा ये लंग का रूप है लंग हो गया अनद्यतन तो अनद्यतन अर्थ में यहाँ अभ्र नहीं है ये आगे तो आगे अर्थात भविष्यत अर्थ में बक्ष्यति शब्द है अभी कह दिया गया कि अनुष्ठान योग्य ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान करना चाहिए वो अभी कहा जाएगा अभी उसको कहते हैं आगे मंत्रा, 110 ना, 114 114 तसे तपोदम कर्मेती प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगा सत्यम आयतन ततुर्थी ष्ठीअर्थ में अर्थात अर्थात तो तो ब्रह्म विद्या विद्या तभी होगी अगर ये सब रहेंगे तो क्या रहना चाहिए कहते हैं तपो कर्म इति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा किसका कहते हैं वो ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या का पाद कौन हो जाएगा कहते हैं तपो दमा कर्म ये सब है तभी यह ब्रह्म विद्या खड़ी हो पाएगी ये प्रतिष्ठा हो गया ये स्वता स्वतःनिषद में एक मंत्र है सर्वव्यापिन आत्मनम क्षीर सर्पी रिवा अर्पितम आत्मज्ञानम तपो मूलम आत्मविद्या तपो तद्ब्रह्मो तद्रोपनिषद परम आत्मविद्या तपो मूलम तपह है तभी आत्मविद्या होगी और ये तपह तप शरीर मनो ये बुद्धि सब स्तर में तप हो पाएगा अभी हम लोग वेदांत विचार में है तो शरीर स्तर में तप नहीं है तो शरीर को तो ठीक रखना है वाहन जैसा मान करके अभी हमको बुद्धि के स्तर में तप करना है बुद्धि का स्तर में तप हो गया अनुय व्यतिर का चिंतन करना तो ये हो गया तपह आत्मविद्या तपो मूलम अन्य व्यतिरिक चिंतन करेंगे तभी आत्मविद्या हो सकती है वेदाह सर्वांगानी सत्यम आयतनम आयतनम और ब्रह्म विद्या का आयतनम आश्रय किसमें रहेगी ब्रह्म विद्या कहते हैं सत्यम अर्थात सत्यवादी साधक में ब्रह्म विद्या हो सकती है इसलिए ध्यान रखना है व्यवहार करने का समय में भी हंसी मजाक में अर्थात जो मिथ्या उच्चारण हो जाना वो सबसे दूर रहना है इसलिए कहते ना अगर साधक हो गए तो हसी मजाक से भी थोड़ा दूर रहना है उसमें कभी कभी मजाक में कह देते हैं कुछ वो सब भी नहीं करना है बेदा सर्वांगानी, ये है।, के साथ का है, आगे भाष्य में तर्थ तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपम कर्म अग्निहोत्रादी एतानी प्रतिष्ठा आश्रय ये सब ब्रह्म विद्या का आश्रय हो गया तपह तपह क्या है ब्रह्मचर्य आदि ये बहुत ऊंचे कुटी के तप है अर्थात ब्रह्मचर्य केवल शरीर का बात नहीं मन को मनु को अगर नियंत्रण नहीं किया तो फिर वो शरीर को कुछ काम का नहीं उसको जबरदस्त करके दमह दमह अर्थात तो उपसम क्या तो दमक का अर्थ साधारण तम कह देते हैं बाह्य इंद्रिय दमन या उपमह कह दिए अर्थात तो दोनों को ले लाना है म कर्म, कर्म हो गया अग्निहोत्र आदि मंत्र में दिया तपो दम कर्म भाष्यकार कह दिया तप कार्थ ब्रह्मचर्य दम कार्य उपशम कर्मकार अग्निहोत्र आदि अग्निहोत्र आदि शास्त्र भीत तो कर्म जो कि नित्य कर्म है अभी काम्य कर्म और नहीं करना है ब्रह्म प्राप्ति के लिए चलना है तो काम्य कर्म से दूर रहना है काम्य कर्म कर रहे हैं कहते कर रहे हैं तो निष्काम होकर के कर रहे हैं परिवेश परिस्थिति को देख करके काम्य कर्म भी करना होता है कहते हैं तो काम्य कर्म तो शास्त्र कहा ही काम्य कर्म किन्तु हम काम्य कर्म को निष्काम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं तो काम्य कर्म भी अगर भी कर रहे हैं तो निष्काम होकर के करें कर्तव्य बोधि से करे ये सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय इसी को कहते हैं ऐसे सुपनिषद प्रतिष्ठितावती अगर ये सब होंगे तभी ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति ब्राह्मी उपनिषद अर्थात जो ज्ञान है वो प्रतिष्ठिता हो जाएगी ठीक है ब्रह्म इतनी वेद तदमूल तद ब्रह्म शब्द वेदश अच्छा आगे आएगा भाष्य में वेदाश्चारों सर्वाणी प्रतिष्ठा थे वेद और वेद का अंग ये सभी ब्रह्म विद्या का प्रतिष्ठा है का तो कम से कम ज्ञान चाहिए ब्रह्माश्रया विद्या यहाँ ब्रह्म शब्द का टीका में पूर्वतृष्ठा में कह दिए अच्छा इसको यहाँ लाने से अच्छा होता है ब्रह्म वेद तदमूलो तदाश्रया क्यूँकी वेद मूल ये ब्रह्म विद्या है इसलिए ब्रह्माश्रया विद्या कह दिया गया सत्यम सत्यम का अर्थ कहते हैं यथा भूत वचनम अपीड़ा करम आयतनम निवास सत्य इसका आयतन हो गया सत्य अर्थात वचनम और अपीड़ा करम जैसे घटना ऐसा ही कह देना और अपीडा करम दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए ऐसे शब्द व्यवहार करना धीरे धीरे इसको अर्थात अभ्यास करना पड़ता है स्वभाव तो कभी कभी कड़क बात निकल जाता है किन्तु धीरे धीरे अभ्यास करना है यह सब हो गया ब्रह्म का निवास आश्रय सत्य वस्तु ही सर्व यथोक्तम आयतनम इव अवस्थित सत्य वस्तु भी एक नव टिप्पणि के सर्व यथोक्तम आत्मज्ञान आत्म, आत्म उपासनम च तप प्रभृति यथोक्तम आयतन ये सब तपह, आ, आगे, तपह तपो दम कर्म ये सब ब्रह्म विद्या का आयतन का गया वेद अंग सत्य तप दम और कर्म ये सब ब्रह्म विद्या का आयतन है अर्थात ये सब हमें रहना चाहिए तभी ब्रह्म हो सकती है हमको यह मंत्र पूरा हुआ आगे तो मंत्र यहाँ पामों पर सुने हैं। चौतीस मंत्र अंतिम मंत्र यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंत स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति यो वा जो कोई भी एताम ब्रह्म विद्याम एवं वेद जैसे कह गया ऐसे जानता है पापमानम अपहत्य सारे पाप को नाश करके अनंत स्वर्ग लोके यहाँ स्वर्ग अनंत है अनंत अर्थात ब्रह्म नहीं तो जो अमरावती है स्वर्ग वो अनंत नहीं है वो तो नाश होने वाला है प्रकाशमान प्रकाश लोक अन्य स्वर्गलोक्रीसो वही श्रेष्ठ है प्रतितिष्ठति प्रतिति जो इस प्रकार की जान लेता है वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है तमेताम तप आद्य तत्प्रतिष्ठा ब्राह्मी उपनिषदतना सा आत्मज्ञान हेतुभूता यद योग अन्वर्तते अतिषति तस्तम आह अपहत पापम तप आदि अंग ये हो गए ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा ब्राह्मी उपनिषदम सा आयतनम आयतन के साथ आत्मज्ञान हेतुभूतां ये सब आयतन आश्रय अगर है तो ये अर्थात तप दम कर्म वेद अंग सत्य ये सब आयतन है एवं यथावत यो वेद अर्थात तो अनुवर्तते अनुतिष्ठति जो ये सब का अनुष्ठान, करते। अनुष्ठान करते करता है अनुष्ठान करता है जीवन में पालन करता है तस्त फलम आह उसका ये फल होगा पापम अपहत्य इसका अर्थ कहते हैं अपक्षय धर्माधर्मो इतर्थ धर्म अधर्म ये सब को नाश करके अनंत अनंत अर्थात अपारे अविद्यमान अंत जिसमें अंत नहीं है ऐसे अनंत में स्वर्ग लोके सुख प्राय निर्दुखात्मनी परे ब्रह्मणी निर्दुखात्मनी जिसमें कोई दुख नहीं है सुख प्राय क्यों कह देते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा सुख जो है वो लौकिक सुख जैसा नहीं हो स्थिति मात्र है स्वर्ग लोके परे ब्रह्मी और पर ब्रह्म का क्या है स्थिति कहते हैं जिये सर्व महोत्तरे सभी से ये महान है उसमें प्रतितिष्ठति सर्व आत्मत्वेन आत्मत्वेन अवगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते सारे वेदांत से वेद्य जो ब्रह्म उसको आत्मत्वेन आत्मत्व अस्मि ब्रह्म इस प्रकार की जान करके प्रतिष्ठती ब्रह्म हो जाता है टीका में एक पंक्ति है आदिनी वेदांगा अंगानी तपो तो अंगानी अंगानी तो भाष्य में प्रथम पंक्ति में था ताम तपो तो आदि अंगम तो इसका ये दे दे तपो तो आदि अंगानी अंगानी अच्छा इसके साथ ये उपनिषद भाष्य पूरा हुआ टीका में टीका ये आनंद गिरीजी महाराज मंगलाचरण करते हैं सत्य काम स्वयं सिद्ध सर्वे सो यशक्ति सऐंत प्रविष्ट मुकाश्यम यह सत्य काम स्वयं सिद्ध स्वसत सर्वेश सहम अंत प्रविष्ट सर्वदेही नाम उपास्य तब ये विद्वान लोग ब्रह्म के साथ में अनुभव करते हैं अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ इस प्रकार बुद्धि होती है तो इस प्रकार श्लोक कहते हैं यह सत्य काम जो सत्य काम अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से अर्थात माया विशिष्ट होकर के जो सत्य जगत सृष्टि करते हैं और स्वयं सिद्ध अर्थात उनका सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं है और स्व शक्ति सर्वेश्वर सर्वेशम सभी को शासन करने वाले स्व शक्ति तो दूसरा का शक्ति से नहीं है सव अहम कहते हैं वो मैं ही हूँ वो ब्रह्म में अंत प्रविष्ट सभी के अंदर में अंतर्यामी रूपेण मैं ही प्रवेश हुआ हूँ सर्वदेही नाम उपास्य सभी प्राणी मेरा ही उपासना करते हैं इस प्रकार के इति श्रीमत् गोविंद पूज्य पादशिष्य श्रीमद परचार्य श्रीमद्शंकर तल्वकार शाखोपनिषद क्षुद्र गणे वाक्यवरण भाष्यचार्य श्रीमद आनंद ज्ञान विरचित व्याख्या चौरागे शिष्य श्रीमद परमश परिपराज काचार्य श्रीमद शंकर भगवत भगवत गण वाक्य विवरण गण वाक्य संग्रह वाक्य इसका विवरण समाप्त हुआ इसके साथ आप लोगों का सहायत, सहायता से ये केन उपनिषद का विचार पूरा हुआ कल तो अष्टमी अवकाश परसु से कठोपनिषद आरम्भ होगा ठीक है ठीक है कठोरिषद चला ठीक है अगर आप लोगों को चाहिए तो कह देते हैं कि कठोपनिषद आचार्य स्वामी बोरात्मानंद सरस्वती जी ये चलेंगे क्रम वही रहेगा तो फिर वक्ता बदलते जाएंगे कैलाश आश्रम तो कैलाश आश्रम ही रहेगा वो तो नित्य निरंतर ज्ञान का प्रवाह चलेगा ओम संगत इंदो बृहस्पति